संक्षिप्त महाभारत वन पर्व मारकंडे जी का युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश वंशम जी कहते हैं तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने पुनः मारकंडे जी से पूछा मुने प्रजा का पालन करते समय मुझे किस धर्म का आचरण करना चाहिए मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो जिससे मैं स्वधर्म से भ्रष्ट न हो मारकंडे जी बोले राजन तुम सब प्राणियों पर दया करो सबका हिस्स साधन करने में लगे रहो किसी के गुणों में दोष न देखो सदा सत्य भाषण करो सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो इंद्रियों को वश में रखो प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहो धर्म का आचरण और अधर्म का त्याग करो देवताओं और पितरों की पूजा करो यदि असावधानी के कारण किसी के मन के विपरीत कोई व्यवहार हो जाए तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो मैं सबका स्वामी हूँ ऐसे अहंकार को कभी पास न आने दो तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो तात युधिठिर मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है इसका भूतकाल में भी धर्मात्मा पुरुष पालन करते रहे हैं और भविष्य में भी इसका ही पालन आवश्यक है तुम्हें तो सब मालूम ही है क्योंकि इस पृथ्वी पर भूत या भविष्य ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो प्रसिद्ध कुरुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है अतः मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है उसका मन वाणी और कर्म से पालन करो योधिष्ठि ने कहा द्विजवर आपने जो उपदेश दिया है वह मेरे कानों को मधुर और मन को बहुत ही प्रिय लगा है मैं प्रयत्नपूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करूँगा प्रभो धर्म का त्याग होता है लोभ और भय आदि से मेरे मन में न लोभ है न भ्रम इसी प्रकार किसी के प्रति डाह या जलन भी नहीं है इसलिए आपने मेरे लिए जो कुछ भी आज्ञा की है सब का पालन करूंगा। वैश्व जी कहते हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सहित समस्त पांडव तथा वहां आए हुए सभी ऋषि महर्षिगण बुद्धिमान मार्कंडे जी के मुख से धर्मोपदेश और कथाएं सुनकर बहुत प्रसन्न हुए